शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों को कोड आदि रोगों का नाश होता है हर्रे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंध का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है कृतिकायुक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग के पदार्थों की वृद्धि होती है उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है कृतिकायुक्त शनिवारों को दिगपालों की वंदना दिग्गजों नागों और सेतुपालकों का पूजन त्रिनेत्रधारी पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धर्मंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है नमक लोहा तेल और उड़द आदि का त्रिकटु सोठ पीपल और गोल मिर्च फल गंध और जल आदि का तथा तो घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ शेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम एक पल होना चाहिए